हमारे मतभेद का कारण 15 सितंबर शुक्रवार के अपराह्न में धर्म महासभा के पंचम दिवस के अधिवेशन के समय भिन्न भिन्न धर्मावलंबी अपने अपने धर्म की प्रधानता का प्रतिपादन करने के लिए वितंदा वार्ड में जुट गए थे अंत में स्वामी विवेकानंद ने यह कहानी सुनाकर सबको शांत कर दिया 15 सितंबर 1893 ईस्वी मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अभी जिन बाग्मी वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है परंतु मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा एक कुएं में बहुत समय से एक मेढ़क रहता था वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ पर फिर भी वह मेढह छोटा ही था हाँ आज के क्रम विकासवादी उस समय वहाँ नहीं थे जो हमें यह बता सकते कि उस मेढ़क की आँखें थीं अथवा नहीं पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आँखें थी और वह प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़ों और कीटाणुओं से रहित पूर्ण स्वच्छ कर देता था कि उतना पुरुषार्थ हमारे आधुनिक कीटाणुवादियों को यश्च्वी बना दे इस प्रकार धीरे धीरे यह उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया अब एक दिन एक दूसरा मेढ़क जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा तुम कहां से आए हो मैं समुद्र से आया हूँ समुद्र भला कितना बड़ा है वह क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं से एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी समुद्र वाले मेढ़हक ने कहा मेरे मित्र भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो तब उस कुएं वाले मेढ़हक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है समुद्र वाले मेढ़हक ने कहा तुम कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है अब तो कुएं वाले मेढ़क ने कहा जा जा मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है झूठा कहीं का अरे इसे बाहर निकाल दो यही कठिनाई सदैव रही है मैं हिंदू हूं, मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआँ ही संपूर्ण संसार है ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएँ में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है मैं आप अमेरिका वालों को धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे